एक अखंड सद जिसमें मैं और यह दोनों का भेद नहीं है जिसमें प्रत्यक्ष चैतन्य दृश्य और दृश्य निर्माता सर्वद्रष्टा निर्माता और सर्प सर्व हुआ जगत और सर्व द्रष्टा हुआ पम पदार्थ और सर्वनिर्माता हुआ तत्पदार्थ तो जिस वस्तु में तत्पदार्थ निर्माता त्वम पदार्थ दृष्टा और दृश्य दृश्य को जगत कहो दृष्टा को आत्मा कहो और दृश्य के निर्माता को परमात्मा कहो तो जैसे यहां दृष्टा अंतकरण की उपाधि से है कार्य की उपाधि से वैसे ही वहां निर्माता जो है वो माया की उपाधि से है तो पर ब्रह्म परमात्मा में प्रत्यक्ष चैतन्य निर्मात चैतन्य और निर्मित जगत निर्मित जड़ जगत और उसको देखने वाला और उसको बनाने वाला ये तीन जो भेद मालूम पड़ते हैं ये अखंड अद्वै तत्व में नहीं है अभिन्न चैतन्य प्रत्यक्ष अभिन्न चैतन्य और नारायण जगत अभिन्न चैतन्य एक परब्रह्म परमात्मा मैं के रूप में वह के रूप में और यह के रूप में जैसे जादू के खेल में एक वस्तु तीन रूप भाष वैसे भास रही है वो सत्य वस्तु वो परमात्मा वस्तु आ, इसका नतीजा बहुत बढ़िया निकलता है वो क्या निकलता है इसका परमात्मा नतीजा सबके घट में साई रमता कटुक वचन मत भूल रे तो ही तोहे पीयू मिलेंगे सब वही है सब वही है, है एक महात्मा थे स्वर्गाश्रम में अब से कोई पैंतीस बरस तो रात को चिल्लाते थे तो पहले तो हम समझते थे कि कोई चिड़िया है कई दिनों तक समझ में नहीं आया रात को सब सो जाएं और वो बोलें बाद में स्पष्टता आ गई उनकी वाणी में सुनते सुनते सुनते हमको तो बोलते थे तू ही तू तू ही तू तू ही तू, तू, ही तू, तू, ही तू। ऐसा बोलते थे तू ही तू ऐसे लोग माने हमको जितना व्यवहार करना है वो अपने प्यारे के साथ करना चाहिए आप देखो एक कितनी लौकिक बात आ गई हमको जितना व्यवहार करना है अपने प्रियतम आत्मा के साथ अपने आप के साथ ही करना है ये हुआ ना सत्यानुबोध अपने प्यारे को पानी पिलाने में कितनी सावधानी रखी जाती है आ, अपने प्यारे की ओर देखने में कितनी सावधानी रखी जाती है एक बात देखो है ना कितना हार्दिक बर्ताव होता है तो बात निकल आई को वचन मत बोल रे तो हे पी मिलेंगे ये आत्मसत्य बोध का जो व्यवहार है जिसके साथ व्यवहार करते हैं वो हम जो व्यवहार करता है सो हम जो व्यवहार होता है सो हम है ना अपने आत्मा के सिवाय तो दूसरी कोई वस्तु ही नहीं किसकी चोरी किसके साथ बेईमानी किसके साथ अनाचार किसके साथ व्यविचार अपने ही साथ सब तो दोष का बीज जो है वो माया में है अपने स्वरूप में नहीं है और दोष का बीज माया में है देखो तो ये लिखा। एक बार हम एक महात्मा के पास बैठे थे कई सत्संग थे तो वो महात्मा घास पर बैठते थे या धरती पर बैठते थे ये सब ये सिंहासन जो है ना ये शक्ति का आसन है वो अवधूत का आसन नहीं है विरक्त का आसन नहीं है बोला सिंह पर कौन चढ़ता है आपको मालूम है देवी ना देवी सिंह पर चढ़ती है तो इसलिए जो लोग किसी न किसी प्रकार शक्ति के पुजारी होते हैं शक्ति के आराधक होते हैं आ, देखना पता लगाने पर मालूम पड़ेगा सिंहासन पर बैठते हैं वही लोग जो शक्ति और सिद्धि को आधार बना करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं जो अवधूत है ना शक्ति बाधित हो गई सिद्धि बाधित हो गई ना नारायण उसके लिए जैसी धरती वैसी सोन, वैसा सोना जैसी घास वैसा कालीन बोला अवधूत <coughs> है ना इसका नाम अवदूत नारायण तो वो धरती पर बैठते थे, थे घास पर बैठते थे, थे हम लोग बैठे उस गांव का नाम है बर्दी साना हमको तो खूब याद है तालाब के ऊपर मिट्टी होती है ना बड़ी ऊंची ऊंची मिट्टी होती है ना तालाब के चारों चार घास हुई थी बैठे हुए थे तो एक सत्संगी आए उन्होंने दूध तोड़ना शुरू कर दिया बैठे जैसे यहां कई किसी के हाथ में फूल लग जाए और कथा सुनता जाए और फूल को नोच नोच के तोड़ता जाए है ना इसको कुलक्षण मानते हैं और शास शास्त्र की रीति से ये मनुष्य के जीवन का उलक्षण है तो बैठे हैं अंगली तोड़ते जा रहे हैं तो बैठे हैं फूल तोड़ते जा रहे हैं कैसे तो वहां सत्संग में बैठे संत के सामने और वो दूध थी खूब हरी हरी दूध थी उसको तोड़ते जाए तोड़ते जाए तो महाराज ने कहा भाई ये माटी से दूध बनी है देखो कैसी हरियाली आई इसके भीतर है ना अब गाय खा लेगी तो दूध बनेगा दूध को मनुष्य पिएगा तो मनुष्य का बीर्ज बन जाएगा ये और कहीं गर्भाधान हो गया तो आज जो ये खास है हैं ये थोड़े ही दिनों में मनुष्य जोरी में आ जाएगा पौधे की जोनी में से ये मनुष्य की जोनी में आ जाएगी और यदि तुम तोड़ के इसको फेंक दोगे तो फिर माटी की माटी अब पता नहीं कब इसका बीज से संजोग होगा वो तोड़ी हुई घास फिर बीज बने यह आवश्यक नहीं है ना कब इसका बीज से संजोग होगा फिर कब घास बनेगी कब गाय चरेगी कब मनुष्य के पेट में आएगी है न तो ये घास को तोड़ो पर ये तो ऐसा ही है ये केवल खास की बात नहीं है वो जो विक, जो विकासशील जीवन है ना है ना उसमें बाधा बदरा लोग तो ये तो जीवन की बात है सबके घट में साई रमता कटुक बचन मत बोल रहे तो हे पियू भुलेंगे जीती बाजी मत हार हरे अब सुमिर हरी को तुम्हें मनुष्य जीवन मिलाए जगत के मूल में अगर ब्रह्म न हो आत्मा न हो परमात्मा न हो तो माया से अकेली माया ये सृष्टि नहीं कर सकती जैसे पुरुष न हो तो अकेली स्त्री परिवार की वृद्धि नहीं कर सकती है ना ऐसे अगर परमात्मा न हो तो अकेली माया सृष्टि को नहीं बढ़ा सकती। इसमें पुरुष का सहयोग अपेक्षित है यदि मूल में तत्व न हो स्वप्न में स्वप्न दृष्टा न हो यदि माया के हाथी में नट न हो यदि गंधर्व नगर में आकाश न हो यदि प्रतीयमान सर्प में रज्जू न हो है ना? यदि चांदी में का न हो अधिष्ठान न हो तो अध्यस्त किसी भी प्रकार अध्यस्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकती और यह प्रपंच दिखाई पड़ता है इसको बिल्कुल निरधिष्ठान बताने वाले कि इसके मूल में कुछ नहीं है का कर्णितंत तो अज्ञ है एवं तो तत्व से यदि सृष्टि हो अब देखो दोनों में आपत्ति बताएंगे यदि तत्वता सृष्टि होए तो तत्व फूट जाए है ना? और अतत्वता सृष्टि होना शक्य ही नहीं है माया भी नहीं कर सकती तो तत्व में रहकर माया सृष्टि करती है यह सिद्धांत होगा है ना अच्छा माया कैसे रहती है भाव रूपा के अभाव रूपा कि भावा भावरूपा, बोले तो अनिर्वचनीय रूपा है ना अनिर्वचनीय रूपा निर्वचनीय रूप का क्या अर्थ है कि तत्व ज्ञान होने तक माया की कल्पना करो और तत्व ज्ञान होने पर माया की कल्पना छोड़ दो है ना ब्रह्म में तत्व में है ना माया भी तात्विक नहीं है परंतु उस तत्व का ज्ञान होने तक माया की कल्पना करके सृष्टि की संगति लगाओ अनिर्वचनीय पदकार कई होता है वो अनिर्वचनीय माने वक्ता से अभिन्न आप सोच लेना अनिर्वचनीय शब्द का अर्थ होता है जो निर्वचन कर रहा है अनिर्वचनीयता का है? उससे अभिन्न होना ही अनिर्वचनीय का लक्षण है अच्छा जिसमें निर्वचन किया जा रहा है जिस अधिष्ठान में उस अधिष्ठान से अभिन्न होना ही अनिर्वचनीय का लक्षण है? है अब आगे दृष्टांत देते हैं वया भसम स्पंदते मयया मन तथा जाग्रद्वयाभासम स्पंदते माया मन अदयच दयाभासम मनस्वपने न संशय अद्वयाभासम तथा जाग्रन संशय स्वप्न में मन अकेला रहता है लेकिन ऐसी माया है मन के साथ लगी हुई कि अकेला मन अनेक सा भासता है ये स्वप्न है ना स्वप्न तो हमने कई तरह के संत देखे हैं इसके बारे में एक संत हैं अच्छे हैं बोला बुद्धिमान है बुद्धि तो कम से कम उनकी बड़ी तीव्र है ही और देखो दूसरे के बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि उसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है और क्या कहा जा सकता है क्योंकि स्वरूप तो उसका और हमारा अलग है नहीं तो उपाधि की विशेषता से अगर बताना हो तो यही कहा जा सकता है कि बुद्धि तीक्ष्ण है स्वरूप तो दृश्य होता ही नहीं तो महाराज वो तो ऐसे कि सपने का नाम सुनते ही ना? कहते सपने अपने की बात मत कर सपने का नाम ही मतलब आओ युक्ति से बुद्धि से प्रमाण से विचार करें द्वैत है द्वैत है ना ये सपना फपना क्या होता है अच्छा देखो तो हम एक बात आपको तो सुना रहे हैं इसके बारे में असली बात ये है कि उन महात्मा के आंख नहीं है तो इसका असर क्या होता है आप जानते हैं जो जनमान होते हैं ना जनमान उनको रूप का सपना नहीं आता है देखो इसकी जुक्ति निकल आई ना कारण निकल आया ना उस सपने के दृष्टांत से क्यों चिढ़ते हैं कई इसलिए जन्मांध होने के कारण उनको रूप का स्वप्न ही नहीं आता तो जानते ही नहीं उनको तो आवाज का सपना आता है कि कोई बोल रहा है <laughs> मैंने पूछ के देख लिया और उनको स्वप्न नहीं आता है तो जिसको स्वप्न नहीं आता हो उसके लिए स्वप्न का दृष्टांत तो कुछ महत्व का नहीं रहा अच्छा उनको रज्जु सर्प का दृष्टांत भी किसी काम का नहीं क्योंकि उनको रज्जू में सर्प का कभी भ्रम ही नहीं होगा एक आदमी था वो अंधेरे में गया बाहर हो गांव में शौच के लिए बाहर जाते हैं ना तो थोड़ी वर्षा हो रही थी अंधेरे में चला गया बाहर जब उठा तो उठते समय उसको ऐसा मालूम पड़ा कि हमारे पांव में सांप लिपट गया और वो उसको शंका हो गई कि सांप काट गया और तो बेहोशी लहर आने लगी बेहोश होने लगा बिल्कुल तो सच्ची बात है हर के लोग इकट्ठे हुए छाड़ने वाले बुलाए गए डॉक्टर बुलाए गए कि औषधि करो चिकित्सा करो है ना इसको सांप काट गया काट गया, अब वो तो मतलब लंबी सांस लें और होए, है।, है ना लोग जीव पर नीम की पत्ती दे के तुमको कड़वी लगती है कि नहीं कहते हैं सांप का जर चढ़े तो नीम की पत्ती कड़वी नहीं लगती गांव में ऐसा मशहूर है अरे वो तो कड़वी क्या हो तो जहर भी दे उस समय तो कड़वाने लगे दिमाग की स्थिति तो ऐसी हो जाती है अच्छा बाद में किसी आदमी ने पूछा कि सांप काट गया है ना हम कौड़ी चला के उसको बुला में सांप आके है तो उन्होंने बताया घर के बाहर अमुक जगह हम गए थे शवच के लिए वहां काट गया अब वहां जाके महाराज है ना और एक ने बताया कि अरे यहाँ सांप कहाँ रहेगा तो हुआ क्या था कि घर का कूड़ा कचरा जो वहां फेंका गया था ना उसमें एक रबड़ का बना हुआ सांप हो है ना? कूड़े में चला गया था अब रात को पांव में लगा तो बिल्कुल वो सांप सरीखा मालूम हुआ उससे लहर आने लगी है ना उससे बेहोशी आने लगी पसीना आने लगा जार आने लगा इसी को बोलते हैं भ्रम ये संसार में जो हम लोगों को दुख होता है ना बहुत सारा अभी घाटे का समाचार सुना दे तो पट्टी लगने लग जाए ये क्या है कि ये मानसिक है वो तो सपने की बात आप देख सपना जो है वो शरीर के भीतर एक बहुत छोटे से स्थान में लगता है ये सपने का मेला है ना अच्छा हमको तो सपने आते हैं ऐसा नहीं समझना कि हम ये बात अनुमान से बोल कई लोग महाराज ऐसे बहम में पढ़ते हैं बोले कि तत्व ज्ञान हो जाए तो न सपना आवेगा न सुसुप्ति होगी कह रहे तब तो जागृत भी नहीं रहेगा मर जाएगा बोला अगर तत्व ज्ञान होने पर सुसुप्ति न होवे और सपना ना आवे तो जागृत भी नहीं होगा वो तो मर ही जाएगा वृंदावन में तो ऐसे कहते हैं कि तत्वज्ञानी पुरुष जो होता है वो वैष्णव लोग ऐसे बोलते हैं भला तो तत्वज्ञानी प्रवृत्ति में क्यों पड़ेगा है? तो क्या करेगा बोले बैठा रहेगा बोले तो भाई तत्वज्ञानी को तो भूख प्यास भी भला काहे को लगने लगी संसार में त्याय तो खाएगा भी नहीं पानी भी नहीं पिएगा फिर बोलेंगे तत्व की सास तो ऐसे मामूली सी चलती है ना फिर बोले तत्वज्ञानी का मन तो कभी कभी खोरता है माने तत्वज्ञानी माने मर जाओ इसका मतलब ये हुआ तत्वज्ञानी माने मर गया मुर्दा तो ये ऐसा ये लोग क्यों कहते हैं उनका स्तंट जो है ना वो भी समझना चाहिए बोला ये ऐसा कहने वाले जो है उनका मतलब ये है कि दुनिया में कोई जिज्ञासु किसी को तत्वज्ञानी न माने उसकी शरण में न जाए उससे जिज्ञासा न करे उसका तो उससे तत्व ज्ञान प्राप्त न करे तो बोले तत्वज्ञानी ये करता है तत्वज्ञानी वो करता है तत्वज्ञानी ऐसे रहता है तत्वज्ञानी वैसे रहता है माने तत्वज्ञानी मिर्च खा ले है न तो तत्वज्ञान मेट गया ने? ऐसे तो लोग जो हैं वो असल में लोगों को ज्ञान की ओर प्रवृत्त होने में बाधा डालने के लिए है ना जैसे चुनाव के जमाने में है ना एक दूसरे के विरुद्ध बोले वो तो बिस्या का बेटा है है ना उसने तो वहां चोरी की थी जैसे फैलाते हैं हैं वैसे ये फैलाया हुआ स्टंथ है ज्ञानी खाता है पीता है चलता है सपना देखता है उसके जागृत स्वप्न सुसुप्ति सब अवस्था होती है उसके मन होता है बुद्धि होती है आंख नाक कान होते हैं बैठता है बोलता है चलता है ऐसे ही होता है तत्व ज्ञान से शरीर में और शरीर की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं एक ने पूछा महाराज तत्व ज्ञानी को कैसे पहचाना है तो हमने कहा उसके कान कुछ लंबे लंबे होते हैं बोला <laughs> <laughs> नारायण <नहराएं। क्षण> क्योंकि श्रवण करते करते गौर से श्रवण करते करते तब न नत्व तो ज्ञानी हुआ है तो गौर से श्रवण करने में बैल सरी के कान हो गए होंगे उसके तो गोकरण हो गया होगा नारायण तो सपना सबको आता है किसी किसी को भूल जाता है आने के बाद किसी को याद रहता है तो सपने में क्या होता है आप देख पद सपना उसको कहते हैं कि वो जिस समय दिखाई पड़े उस समय जागृत मालूम पड़े ये सपने की पहले तो पहचान बैठा लो अपने मन में इसका बड़ा काम पड़ता है वो सपना किसको कहते हैं क्या स्वकाले सत्यवद भादी प्रबोधे सत्य सद भवे ये शंकराचार्य भगवान का वचन है बोलो स्वकाले सत्यवध भाती जिस समय वो रहता है उस समय सच्चा मालूम पड़ता है और जब जाग जाते हैं उससे तब वो मिथ्या हो जाता है जागृति बाधितम भवती जागृत होने पर वो बाधित हो जाता है अच्छा तो सपने में आपने मीलों लंबा स्थान कभी देखा होगा हमको तो एक बार सपने में हवाई जहाज पर उड़ने का काम पड़ा हो है ना आ, आ, जब वो युद्ध हो रहा था ना पहला तो सपने में हवाई जहाज पर उड़ा तो वो जर्मनी और इटली और फलान युद्ध भूमि और सैनिक है ना और वो बम गोले और वो तो है ना अब वो मीलों लंबी सैकड़ों हजारों मील लंबी धरती सपने में दिखती थी तो जो स्थान था सपने में वो थोड़े से स्थान में मन ही न बहुत सा स्थान देख रहा था इस समय भी आपको बहुत बड़ा स्थान मालूम पड़ रहा है बोला अच्छा और नारायण 6 घंटे लगे उड़ने में तो सपना तो कुल मिला 5 मिनट भी नहीं आया था और 6 घंटे लग गए और लाखों आदमी देख लिए इतने में तो लाखों आदमी कहां थे हवाई जहाज तो देखा ही खाने की चीजें देखी पीने की चीजें देखी नदियां बहती देखी पहाड़ खड़े देखे चिड़िया उड़ती देखी है ना वृक्ष देखे वस्तु देखे तो सपने में वस्तु न होने पर भी वस्तु दिखाई पड़ी स्थान न होने पर भी स्थान मालूम पड़ा समय न होने पर भी समय मालूम पड़ा और वहां अपने मित्र नहीं थे पर मित्र मालूम पड़े शत्रु मालूम पड़ा एक पर गुस्सा आया एक से प्यार हुआ वो सब क्या था जिस पर गुस्सा आया वो अपना मन था कि नहीं और जिससे प्यार हुआ वो अपना मन था कि नहीं और वो देश स्थान की लंबाई चौड़ाई वो समय ओ, समय में घंटों वो क्या था अपना मन था और उस समय बिल्कुल सच्चा मालूम पड़ता था कि नहीं इतने ही सच्चा हो इतना ही सच्चा भारत पड़ा हे भगवान यथा स्वप्ने दया भाषम स्पंदते मायया मन और जब जग गए तब जगे तब क्या हुआ कुछ नहीं परसों तरसों एक वेदांती पूछ रहे हैं कि क्या दृष्टि रखनी चाहिए अरे जो जिसको रखना पड़े सो भार हैं? जो रहे सो हम जिसको रखना पड़े सो भार मारो बमगोला दृष्टि को है ना तो वक्तन बावक्तन बोलते हैं है ना न मौका देखा देखे न बेमौका है ना, ना। मारूंगा कमंडल फूट जाएगा सिर्फ क्या दृष्टि रखनी है कि तो बारह घंटे दुनिया दिखे और एक सेकेंड ये ख्याल हो जाए कि ये जो मैंने बारह घंटे देखा है सब सपना है नहीं? और मैं सत्य हूं तो आपका एक सेकेंड प्रबल है कि बारह घंटा प्रबल है एक सेकेंड में बारह घंटे का सपना झूठा हो जाएगा कि नहीं झूठा हो जाएगा यदि एक क्षण के लिए ब्रह्म दृष्टि का उदय हो गए तो वो कोटि कल्प के जन्म मरण संस्कार पाप पुण्य है ना ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण हिरण्यगर्भ प्रकृति सब को स्वाहा कर देगी कि नहीं एक क्षण की ब्रह्म दृष्टि नारायण पाप तो ऐसे जल जाते हैं जैसे सपने का शहर जल रहा हो एक क्षण की स्नातम तेन समस्त तीर्थ सलिले दत्ता चर्पावनी यज्ञा चतम सहस्रमयुतवाजिताचृता स्वितरलोक्य पूज्योग्यसौ यस यस्य ब्रह्मविचारणे क्षण स्थर्य मन प्राप्त एक क्षण ब्रह्म का विचार किया ये सत्संग होता रहता है ना और लेके चंदन और माला है ना पहुंच गए उनको मालूम नहीं है कि सत्संग में ज्यादा पुण्य है कि चंदन माला में ज्यादा पुण्य है है ना उनको मालूम नहीं है है ना और तीर्थ में स्नान करने से जो पुण्य होता है वो एक क्षण के सत्संग से वो पुण्य होता है है ना सत्संग में बाधा डालने से उसने अपने पुण्य में बाधा डाली बोला ब्रह्म विचारण स्नातम तेन समस्त सत्संग में डुबकी लगाई अरे पहले सत्संग में न सत्संग की गंगा में न आओ समुद्र के अगाध सत्संग के अगाध अबाध समुद्र में स्नान करो सारी पृथ्वी का नहीं सारे विश्व के दान का पुण्य लूटो ब्रह्म में अर्पित कर दो सब ब्रह्मार्पण कर दो विश्व का सारे यज्ञ हो गए श्रवण यज्ञ मनन यज्ञ निदिध्यसन यज्ञ संपूर्ण देवताओं की पूजा हो गई पितरों का उद्धार हो गया वो गए ही नहीं नरक में कभी त्रैलोक पूज्य है वो कौन का एक क्षण ब्रह्म विचार में जिसका मन स्थापित हो जाता है क्या है उसके सामने दान क्या है उसके सामने व्रत क्या है उसके सामने धर्म क्या है उसके सामने पूजा है न सत्संग तो प्रत्यक्ष ज्ञान का खजाना हर है ना ये मरने के बाद भलाई करने वाला नहीं है ये तो जिंदगी में तुरंत भलाई करने वाला है हो दुनिया बदल दे संपूर्णम जगदेव नंदन बनम सर्वे विकल्प गंगम बारी समस्त वारी निबह पुर्णिया समस्ता क्रिया ध्यान से बड़ा सत्संग है भला समाधि से बड़ा सत्संग है समाधि में उतनी बात मालूम हो सकती है जितनी अपने को पहले से मालूम है उससे ज्यादा समाधिज संस्कार से भी उससे ज्यादा मालूम संस्कार जन्य ज्ञान ही समाधि से उदबुद्ध हो सकता है समाधि लगाने के बाद जब जगेंगे तो संस्कार जन्य ज्ञान का ही उद्बोध हो सकता है है ना ये महाभाग के जन्य ज्ञान का उद्बोध समाधि से समाधि में नहीं हो सकता और समाधि के बाद भी नहीं हो सकता क्या है सत्संग के सामने समाधि और क्या है ध्यान और क्या है पूजा और क्या है माला और क्या है व्रत नारायण और क्या है दान ये तो संपूर्ण विश्व के ध्यान दान की तैयारी है चप्पा चप्पा एक गिन्नी सोना नहीं एक माता नहीं है ना? संसार का सब सोना सब चांदी सब हीरा सब मोती सत्संग में आने पर उनका दान हो जाता है और उनके दान के पुण्य से जैसे अंतकरण शुद्ध होता है वैसे अंतकरण शुद्ध होकर परमात्मा की प्राप्ति होती है संपूर्णम जगदेव नंदन वनम सर्वे कल्प्रुमा संपूर्ण जगत नंदन वन है सारे वृक्ष कल्प वृक्ष हैं सारा जल गंगा जल हो जाता है सारी क्रिया पूर्ण हो जाती है ण्या समस्ता क्रिया वाच प्राकृत संस्कृता श्रुति श्रुतिशिरो वाराणसी मेदिनी जिस भाषा में बोलो वही वेद हो जाता है और सारी पृथ्वी काशी हो जाती है आ, किसके लिए ब्रह्म ब्राह्मी स्थिति एक बार हो ब्रह्म में जिसका मन स्थिर हो जाए सर्वावस्थिति रस्य वस्तु विषया दृष्टे परे ब्रह्मणे जैसे हैं वैसे सोते हुए ब्रह्म जागते हुए ब्रह्म अः कट्टी घर में ब्रह्म बाथरूम में ब्रह्म बोला बाजार में ब्रह्म ब्रह्म ही ब्रह्म परमात्मा बर्माक्म ही परमात्मा तो जैसे स्वप्न में स्वप्न का देश स्वप्न का काल स्वप्न की वस्तु स्वप्न की व्यक्ति स्वप्न के संबंध है स्वप्न के धर्म अधर्म स्वप्न के देवता स्वप्न के ब्रह्मा विष्णु महेश स्वप्न के न्याय वैशेषिक सांख्य योग है ना मीमांसा वेदांत स्वप्न के जैसे सब मनस्पंदित हैं माया से माया से मन ही सब कुछ बनता है मन का हिलना है मन का हिलना ये सिनेमा देखते हैं ना तो पर्दे पर जो तस्वीरें देखती हैं ना वो क्या है रोशनी का हिलना सिनेमा के पर्दे पर जो तस्वीर है ना वो क्या है संस्कार विशिष्ट प्रकाश का स्पंदन है ना और मन में जो दिखता है सो क्या है संस्कार विशिष्ट मन का स्पंदन संस्कार विशिष्ट ज्ञान का स्पंदन लेकिन बाबा ये सपने की बात नहीं बात कर रहे हैं अब की इस समय जो स्थान की लंबाई चौड़ाई है ये एशिया ये अमेरिका ये अफ्रीका ये यूरोप नारंडी क्या है कमस्पंदित है सौ दो सौ हजार लाख बरस का जो इतिहास है संस्कृति है क्या है कमस्पंदित है ये संबंध ये अवस्था ये धर्म ये व्यक्ति ये सब क्या है कमस्पंदित है ये माया से मन ही संस्कार विशिष्ट मन ही स्पंदित हो रहा है और ये जागृत अवस्था ये जागृत अवस्था मालूम पड़ रही है स्वप्न तो संस्कार से आता है अरे जागृत भी संस्कार से आती है कब वो जागने पर बाधित हो जाती है यह ब्रह्मज्ञान होने पर बाधित हो जाती है जब तुम स्वप्न को जागृत संस्कार जन्य बोलते हो है ना संस्कार जन्यता तो है ना वैसे ये जागृत जो है ये पूर्वजन्म संस्कार जन्य है दोनों संस्कार जन्य है संस्कार विशिष्ट ज्ञान ही स्वप्न के रूप में भासता है और संस्कार विशिष्ट ज्ञान ही जागृत के रूप में भासता है ये माया है अनंत में न देश है देशावय पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण न अनंत में काल है एक मिनट दो मिनट कल्प युग मनवंतर और जो निरवय व काल है सो अधिष्ठान से अभिन्न है जो निरवय वो देश है सो अधिष्ठान से अभिन्न है जो निरवय वस्तु है वो अधिस्थान से अभिन्न है और जो सावय है वो संस्कार विशिष्ट ज्ञान से बात रही है बिल्कुल स्वप्न है तो अद्वयं चया भाषम मन स्वप्न इन अरे संशय मत करो भाई है ना पीछे की याद कर करके कर मत आगे की याद कर करके कर मत है ना पीछे की याद करके जलते हैं जरो पीछे की याद करके जरो मत, मरो मत, आगे की याद करके डरो मत है और ये वर्तमान में जो दिख रहा है ये कैसा है अद्वयंच न संशय शंका नहीं करना ये अनुभव सिद्ध वस्तु है अद्वयंचो द्वया भाषम मन स्वप्ने न मन स्वप्न में मन अद्वय रह के अकेला रह के केला भाजता है बोला केला की घा मन अकेला केला का घा बहुत होता है ना केले एक साथ बहुत होते हैं है, है ना <laughs> अकेला उसको कहते हैं जिसका केला ना हो जो केला ना हो तो वो अकेला केवल शब्द जो है ना उसको उलट के अकेला बना दिया है केवल शब्द है ना केवल के व हुआ को के के आगे रख दो वकेल अकेल अकेला तो मन है बिल्कुल अकेला लेकिन अनेक रूप भासता है ये मन की कल्पना ही है संसार में जो बीत गया मान लो बीत गया सच्चा भी मानो तो लौट तो नहीं सकता ना अच्छा लौट नहीं सकता अब दुख भोगना अपने हाथ की बात अच्छा जो आने वाला है वो तुम्हारे हाथ में है क्या नहीं है है ना तो उसके लिए डर डर के मरना अरे मरना भी हो तो डर के क्यों मरना ये देखो व्यवहार की बात है अगर ये नक्की हो गया अनिश्चय हो गया अनिश्चय प्रचम हो गया कि मरना है तो डरना क्यों थे और ये पता लग गया जो काम हाथ से बाहर निकल गया देखो आपको एक व्यवहार की बात दृष्टान्त देख के बताता हूं हमारी सरकार ने पैसे का अवमूल्यन कर दिया रुपए का कितना छत्तीस क्या क्या क्या फर्च तो सब नहीं जानते हैं अवमूल्यन करना इनके हाथ में था अब ये चाहे कि हम अवमूल्यन वापस ले लें तो है सरकार के हाथ में बिल्कुल नहीं है आ, लड़ना बेकार है अब अगर दूसरी पार्टी की सरकार बना दी जाए तो वो भी वापस नहीं ले सकते क्यों नहीं ले सकती कैस का संबंध तो सारे विश्व के साथ है ना है अब तुम अवमूल्यन को वापिस ले लो तो अमेरिका मानेगा अब ब्रिटेन मानेगा अवमूल्यन को वापस ले लो तो बात निकल गई हाथ से अब कांग्रेसी आपस में डंड है ना दूता बाजार करें कि नहीं तुमने गलत किया तुमने गलत किया तुमने गलत किया तो क्या फायदा निकलेगा अब ये बात तो हाथ से निकल गई अब इसको संभालना पड़ेगा हो लड़ाई से काम नहीं बनेगा हो इसको संभालना पड़ेगा क्योंकि हाथ से निकल गया इसी तरह समझो कोई मर गया कोई बिछुड़ गया है ना कुछ खो गया अब उसके लिए क्यों लड़ाई क्यों अपने मन में द्वंद्व क्यों लड़ाई क्यों ये तो सपना है वो एक मन अनेक रूप में भास गया संशय मत करो संशय जो है यह अज्ञान निद्रा का गाढ़ रूप है अज्ञान निद्रा जो है ना अज्ञान निद्रा का जिसमें उद्बुद्ध संस्कार होते हैं ना वो रूप है संशय संशय शब्द का संस्कृत में अर्थ सो गए हाँ संशय शब्द का अर्थ सो गए सिंह सोखने धातु है और सम उपसर्ग है बोला संशेरते जना अस्मिन ये संशया पट्टा सो गए संशय माने अब तुमको सच झूठ का कोई ज्ञान नहीं रहा भूल गए मन में आई शंका और परमार्थ से भ्रष्ट हो गए आत्मा विनश्यती शंका किसको कहते हैं सम माने शांति सम माने सुख शांति और काम माने जो काट दे है ना? सम सुख को शांति को जो काटे तो शंका जो संशय संशय आया और मन की शांति गई जैसे कहते हैं एक बुद्धि सागर था है ना तो जिस पेड़ की डाली पर बैठा था ना उसी को काट रहा था हो ऐसे संशय वो चीज है कि जिस दिल में रहता है है ना उसी को काटता है जिस पर संशय होता है उसका नुकसान नहीं होता जिसके मन में संशय रहता है उसका नुकसान होता है ये बात हम लोगों को पढ़ने के है मतलब पूछने के है संशय जिस दिल में रहेगा उसकी हानि करेगा है तो ना अच्छा एक आदमी से बहुत दुश्मनी है तुम्हारी उसको मालूम नहीं है तो नुकसान किसका होगा जिससे तुम्हारी दुश्मनी है उसका नुकसान थोड़ा ही होगा और तुम ही जल उनके मरोगे तुम्हें तो जल भून मरोगे ना तो अपने घर में दुश्मनी बसाना द्वेष बसाना संशय बसाना है ना भय बसाना मोह बसाना दुख बसाना शोक बसाना ये तो ऐसे आबेल तो देखो निसंदेह निस्सन, निस्सन, ये बात कह रहे हैं असंदिग्ध रूप से ये बात कह रहे हैं क्या कि स्वप्न में मन ही देश काल वस्तु व्यक्ति संबंध अवस्था धर्म स्वभाव आदि के रूप में भासता है दुश्मन का मन भी हमारा मन है और दोस्त का मन भी हमारा मन है जागरण संजय ये जागते समय ये नहीं समझना कि हम उसके ऊपर ढेला फेंकेंगे तो हमको तो नहीं लगेगा है ना जैसे सूरज पर आदमी थूक है तो थूकने वाले के ऊपर गिरता है ना है। विचित्र नियम है सृष्टि का कि कर्म कर्ता को, को फल देता है कर्म जो है वो कर्ता को फल देता है मान अपना फेंका हुआ डेला एक दिन अपने ऊपर गिरेगा इसका मतलब यही होता है वो अपना फेंका हुआ अपना छोड़ा हुआ तीर एक दिन अपने कलेजे में लगेगा। इसका अर्थ है ना सुन कर्म कर्म का फल करने वाले को मिलता है यह है ना सृष्टि का यह नियम है तो देखो ये संसार में जो काम है क्रोध है लोभ है मोह है ये तो सब सपने का खेल है एक आत्मा एक परमात्मा एक अधिष्ठान एक ब्रह्म अद्वयोदयाभासम मन तथा जागरण संशय एक अब दूसरी बात देखो हम लोग जब जागृत स्वप्न सुसुक्ति का विवेक सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि शरीर से हम रात को सोए थे और हमने सपना देखा और अब हम इस शरीर से जाग रहे हैं ये विवेक नहीं है वो ये बाद नहीं है अभी एक कदम भी आप परमार्थ की ओर नहीं बढ़े, अगर ऐसा सोचते हैं। तब क्या है कि जैसे सपने में हम ही सारी सृष्टि को देख रहे थे और उसमें शेठ जी मिले हो बोले शेठ जी बड़े पुण्यात्मा हो तुमको धन मिला है बोले महाराज हमारे पूर्वजों की कमाई है है ना हमारे पूर्व जन्म का पुण्य है अब भी पुण्य कर रहे हैं तो अगले जन्म में धर्मात्मा धनी हो गए अब उस सपने के शेष जी क्या उनके पूर्वज हैं क्या आपका ख्याल है सपने के सेठ के पूर्वज थे कच्चा सपने के सेठ ने पूर्व जन्म में पूर्ण किया था है? सपने के सेठ को अगले जन्म में पूर्ण का फल मिलेगा वो तो सब आपका मन है ना जो सब बन के देख रहा है नारायण अच्छा उसमें आप स्वयं भी है ना हाथ में गंगाजल की झारी लेकर के गंगाजल लेने के लिए स्नान करने जा रहे है नारायण है, है? तो आप कौन हैं वो जो गंगा स्नान करने जा रहे हैं सपने में वो आप हैं कि जो चारपाई पर लेटा हुआ सपना देख रहा है वो आप हैं जरा ध्यान देना है? आप कौन से हैं जो प्रयाग में कुंभ स्नान कर रहे हैं लाखों की भीड़ में आप वो हैं कि जिसके सपने में कुंभ का मेला दिख रहा है आप वो है कुंभ की धरती कुंभ की गंगा कुंभ का आसमान कुंभ का सूर्य नक्षत्र कुंभ के लाखों आदमी और कुंभ के आप खुद जो स्नान कर रहे हैं गंगा जी में आप वो हैं कि जो कुंभ का सपना देख रहा है आप वो हैं इसको आत्मारात्म विवेक बोलते हैं तो इस समय जागृत में जो बोल रहा है सिंहासन पर बैठ के वो मैं हूं कि जो समूचे सत्संग भवन का भारतीय विद्या भवन का बंबई का है न भारतवर्ष का है ना और उपद्वीप का महाद्वीप का कोटि कोटी ब्रह्मांड का सूर्य चंद्रमा का जो सपना देख रहा है कहीं अधिष्ठान से रूप से लेता हुआ वो मैं है ना आप जो सत्संग में बैठ के कान से सुन रहे हैं वो आप है कि वक्ता सहित श्रोता सहित मकान सहित धरती सहित सूर्य चंद्रमा सहित संपूर्ण सृष्टि का जो दृष्टा है जो अधिष्ठान है वो आप हैं। है भगवान अद्वयं च ये जागृत का विवेक ही है है ना? आप जागृत पुरुष नहीं हैं, आप जागृत अवस्था के दृष्टा